ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते ओ नम भगवेवाय श्रील प्रभुपाद वो जहाज में थे कोलकाता से अमेरिका जा रहे थे तो उस समय कोई नहीं जानते थे, थे कितना महान है ये महापुर तो सब जो जहाज पर थे वो नाविक क्रू तो सब शिल प्रभुपत को सम्मान देते थे साधु थे और वृद्ध भी है और विद्वान भी है परन्तु की शिल प्रभुपद अमेरिका में और पूरी पृथ्वी में एक आध्यात्मिक क्रांति लेने वाले है उसके बारे में किसी का कुछ भी धारणा नहीं थी तो शिलोप उस जहाज में थे और उनका ध्यान था एक और वृंदावन मैं वृंदावन से बहुत दूर आ गया हूँ मेरी इच्छा है श्री मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ का दर्शन करने सेवा करना परंतु गुरु आज्ञा बलवान है और श्री सिद्धंस श्री धनसे ठाकुर की आज्ञा से मुझे अमेरिका जाना है तो उनका ध्यान एक और सही वृंदावन में था और दूसरा और में था अमेरिका में अमेरिका में क्या होगा वहाँ का जीवन शैली कैसे है लोग इस भगवत धर्म चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म कहन करेंगे कि नहीं वो, वो सबों के बारे में शील की कुछ धारणा नहीं थी जैसे पाश्चात्य देशों में किसी की कुछ भी धारणा नहीं थी वृंदावन कृष्णा ब्रजभक्ति संकीर्तन ये सबों के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानते और श्रील प्रभुपाद अमेरिका के बारे में थोड़ा तौरस जानते थे परंतु तब तक कुछ भी स्वयं अनुभूति नहीं थी इनकी तो श्रील प्रभुपाद वृंदावन से कोलकाता से अमेरिका जा रहे थे और इनके साथ दो बड़ी दो बड़े ट्रंक जिसमें इनके तीन खंड का श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का इंग्रेजी अनुवाद पुस्तक थी और शिल प्रपद साथ और थोड़ा सा कुछ है कुछ ऐसे था कुछ अनाज से बनाया हुआ कुछ खाद्य वस्तु था क्योंकि शिलो पापा नहीं जानते थे क्या अमेरिका में वो ऐसा ऐसा खाद्य में लहेंगे है कि नहीं वो जो योग्य है वाइसों के शिलोप्रापत इतना सा नहीं जानते थे mm -hmm. शिलोप्रपत का संदेह था कि वहां पर सभी खाद्य और सब मंगसाह ही तो वो भी शिलोप्रपत के साथ था और दो तीन सेट जब माला और, और चैतन्य चरित वो भी था चैतन्य चरितमृत श्रीमद् भागवत तो यही सब शिल प्र और उस यात्रा में बहुत कष्ट मिले तो सी सिकनेस वो है जो सागर की यात्रा कहते जो अभ्यास नहीं है बहुत लोग कर... सी सिकनेस होते है। उसका मतलब तो टक घुड़ते हैं टूमते हैं और होते हैं वो सब। और सिरदार तो उस में शिल शिलोपाद इनकी डायरी में नोट देखे की इस सभी कष्ट में और अनिश्चित है मैं, भविष्य में क्या होगा तो मालूम नहीं, तो मेरे एक मात्र शरण है श्री चैतन्य चारितमृत तो प्रवत के साथ पूरी श्रद्धा थी कि यदि मैं प्रयास करूंगा श्री सिद्धंत सरस्वती जो महान गुरु है तो वे ही संतुष्ट होंगे शिल प्रोपाद नहीं सोचा कि मैं महान वैष्णव हूँ और मेरा खुद का बल से मैं अमेरिका में परमार्थिक क्रांति करूंगा तो शिल प्रोपाद सदैव इनके गुरु के श्री चरण में ध्यान रखते थे और यदि कुछ होगा तो इनकी कृपा इनकी भक्ति का बल से होगा वो शिल का विश्वास था और शिल की पूरी श्रद्धा श्रीमद् भागवत का वाचन में भी था कि ये और जैसे भागवत में नाश्ता प्राय बाबाष नित्यम भागवत से भगवत भक्ति भक्ती नाइष्टी की तो जो श्रवण कहते है श्रीमद भागवत की कथा तो वो व्यक्ति का हृदय में सब कलुष स्वच्छ हो जाते है निकाह और नाइष्ट भागवत भक्ति स्थापित होती है तो शिल प्रभात का विश्वास था कि अमेरिकन लोग यदि मेरी भागवत कथा सुनेंगे यदि राजी हो ये भागवत कथा सुनने के लिए तो वो प्रभाव होगा क्योंकि शिल प्रभात पूरा स्थित थे इस शास्त्रवाणी में जो उसके पश्चात अमेरिका में और पूरी पृथ्वी में वे बार बार कहते थे कि हर एक जीव कृष्ण का दास है कोई अमेरिकन नहीं है कोई भारतीय नहीं है कोई हिंदू नहीं है कोई मुसलमान नहीं है सब जीव कृष्ण का अंश है मांश जीवलो जीव जीवभूत सनातन तो श्रील प्रभात का विश्वास था अमेरिकी संस्कृति भारतीय संस्कृति प्राय संपूर्ण पृथक होते हुए भी जो अमेरिकन है तो वास्तव में अमेरिकन नहीं है सब कृष्ण के दास है भारतीय लोग जो सोचते हैं मैं भारतीय हूं वो उनकी माया है ऐसे ही गर्व से कहो हम हिंदू हैं वो भारतीय डंग का माया ही है और हम अमेरिकन है ऐसे ही सोच रहे वो भी माया है अलग प्रकार की माया है तो दोनों कृष्ण का दास परंतु अभी हम सब माया का अलाक अलाक आवरण से आवरित है तो सब की योग्यता है कृष्ण भक्ति करने वो तो का प्रश्न था क्या योग्यता है कृष्ण भक्ति करने के लिए तो सामान्यता ऐसे ही कहना है तो विनम्रता होने चाहे वो ही योग्यता है परंतु सामान्य योग्यता है जीव होना सब जीव का अधिकार है कृष्ण भक्ति करना और उसी विश्वास लेके श्रील शील अमेरिका गए थे यदि शिल पहुपात विचार के यही सब चंडाल है असभ्य कुछ भी नहीं जानते तो कैसे गुरु को सम्मान देने उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था अमेरिका में शिलोपोपा का एक बार वो रवि शंकर से मुलाकात हुआ कम से कम एक बार वो रवि शंकर मतलब वो सीता बचने वाले तो वो रवि शंकर तो अमेरिका में सीता की शिक्षा प्रदान की और प्रभुपात तो बोले कि इस देश में वो लोग तो कुछ भी संस्कृति नहीं जानते तो कैसे गुरु को सम्मान दे रहे सीता सिखाने वाले व्यक्ति वो भी गुरु ही है और उस प्रकार का गुरु उनको भी यथार्थ सम्मान और आदर देना चाहिए लेकिन हमारे कम इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है किसी को। तो रवि शंका इस, इस प्रकार प्रावप को बोले की यही लोग तो पूरा असभ्य है भारतीय संस्कृति का कौन से तो वो यादि आप किसी को कुछ भी सिखाएंगे तो यही सब सहाना पड़ेगा तो शिल बहुत मुश्किल से कृष्ण भक्ति प्रचार के और एक बार वो एक घटना न्यूयॉर्क में ही वो भक्तों या वो हिपी जो के पास आए थे तो सब हिपी थे एक्चुअली सब तो हिपी नहीं थे ब्राह्मण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे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 Hari nama Adina तरी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे हरे राम हरे हरे हरे राम हरे राम हरे हरे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 are on salam are here and are कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ are हरे कृष्ण जो दो तो बातों का मोबाइल जमा हुआ है वो उनके लीडर को लेकर देखना चाहिए दो यात्रा में है क्योंकि हमारा इतना सुंदर डॉक्टर चल रहा था जितने के बावजूद आप लोग हो तो तो तो तो तो तो और अभी फल्बा ये हमारा समाज का देना होगा और एक अनाउंसमेंट शिल के लिए चल रहे हैं दिमागर की दुकान यहाँ उपलब्ध रहेंगे अभी आप उनको जमा करवा दीजिए और अभी कला शुरू होगी सवाल नौ बजे पंद्रह मिनट के बाद तो आप सब लोग यहाँ पर आ जाइए और मोबाइल का ख्याल ध्यान रखिए अभी कृष्ण गुरु